ब्लॉग की लो, लो, लो, एक, एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज, आज मुलाकात करते हैं भारतीय परिमल की पुस्तक हारे नहीं हैं हम अभी के एक पात्र से ऐसी ठंडक देती हेमा आसमां से उतरी थी वो हूर सी दिल में मेरे बस गई एक नूर सी हर माँ को अपनी बेटी प्यारी होती है जन्म के साथ ही माँ की आखों में बेटी की एक झलक देखकर ही हजारों सपने पलने लगते हैं। उसका मन सपनों के सागर में गोते लगाने लगता है दुआओं के लिए हाथ उठते हैं और सजदे में सिर झुकता है उस माँ ने भी जब अपनी बेटी की एक झलक देखी तो उसे देखती ही रह गयी रुईसा कोमल गुलाबी फाह उसके हाथों पर ईश्वर के अनुपम वरदान के रूप में रखा हुआ था और वह अब पलक उसकी सुंदरता निहार रही थी उसने ईश्वर को इस भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया उसकी तारीफ में माँ ने शब्दों के मोती खुलकर लुटाए। जो भी उसे अस्पताल में देखने आता उसके सामने वह अपनी बेटी की सुंदरता की तारीफ करने में कोई कमी न रखती सबसे यही कहती कि भगवान ने मेरे घर अप्सरा भेज दी है कभी वह उसे इंद्रलोक की अप्सरा कहती तो कभी परी की सबसे सुंदर परी कहकर पुकारती। उस परी की तारीफ करने में उसे दुलारने में अपना प्यार उड़ेलने में वह कोई कसर बाकी न रखती उस नन्हीं बिटिया के बखान करते उसके होठ न थकते जीव तो मानो चुप रहना ही भूल गई थी रात दिन सुबह शाम परिचित या अपरिचित सभी के सामने बस वह अपनी बिटिया की सुंदरता की तारीफ करती और ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद देती हेमसी ठंडक देने वाले उस कलेजे के टुकड़े का नाम रखा हेमा जो कोई हेमा को देखता बस देखता ही रह जाता तारीफ के लिए शब्द शब कम पड़ते लेकिन नजरें नहीं उसे देखने के लिए लोगों का आना जाना लगा ही रहता तारीफों का पुल वैसे भी बड़ा कमजोर होता है उसे जल्दी ही दुनिया की नजर लग जाती है और इस नन्ही गुड़िया को तो अपनी माँ की ही नजर लग गई। मानो बंद मुट्ठी से सरसराते हुए रेत फिसल रही हो यूं तेजी से उस ममता की मूरत की जिंदगी से उसके अरमान फिसलने लगे विधाता के द्वारा खिलाए गए इस कोमल गुलाब की सुंदरता दो महीने बाद ही फीकी पड़ गई। टाइफाइड जैसे भयानक रोग ने इस मासूम को अपने शिकंजे में ले लिया माता पिता के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी इसलिए इलाज में कोई कसर बाकी नहीं रखी पैसा पानी की तरह बहा मगर अफसोस बर्फ की तरह जम गई। हाँ हेमा की जिंदगी भी एक बर्फ की तरह जमी हुई जिंदगी कही जा सकती है क्योंकि टाइफाइड उस मासूम के मस्तिष्क पर अपना गहरा असर डाल चुका था आज के दौर की बात होती तो पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि टाइफाइड जैसा रोग चुटकी बजाते ही गायब हो सकता था क्योंकि अब तो हम कैंसर एड्स जैसे भयावह रोग से भी लड़ने का हौसला रखते हैं, लेकिन ये बात है चालीस साल पहले की जब किसी रोग का नाम ही अपने आप में भयावह होता था इलाज की तो बात ही दूर थी फिर भी माता पिता ने पैसा और वक्त दोनों ही लुटा दिए किस्मत को वक्त और पैसों का लूट जाना मंजूर था और इन दोनों के साथ साथ हेमा की खुशियाँ भी लूटती चली गयी शरीर वसंत के हर झोंकों का स्पर्श महसूस करता हुआ यौवन की सीढ़ियाँ चढ़ता गया और मस्तिष्क बचपन की दहलीश पर खड़ा रहा यौवन पुकारता रहा अपने भीतर समेटने को उतावला रहा पर दिमाग था कि बचपन के आंगन में बेसुध होकर उछलता कूदता अंगड़ाइयाँ ले रहा था मासूम परियों के गांव में तितलियों की गुनगुन -गुन के साथ गुनगुना रहा था। भोली वाली हेमा उम्र के के किसी भी पड़ाव बारे में कुछ नहीं समझती थी वह तो बस छोटी बच्ची की तरह यहाँ से वहाँ उछलती कूदती घूमती फिरती ज़िंदगी की पगडंडियों पर आगे बढ़ रही थी घर में उसे एक राजकुमारी की तरह रखा जाता हमेशा सजी सवरी रहती खाने पीने की कोई कमी नहीं जो वह मांगती वह दूसरे ही क्षण हाजिर हो जाता स्कूल भले ही नहीं जाती, पर टीचर घर पर ही पढ़ाने आती, उसके पास बैठकर अंग्रेजी सीखती कॉमिक देखकर उसके पात्रों की नकल करती उन्ही दिनों घर में आने वाली फिल्मी पत्रिका और टीवी के फिल्मी कार्यक्रमों ने उसके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला घर वालों ने बातों ही बातों में उसे छेड़ते हुए कह दिया कि तू तो हेमा नहीं हेमा मालिनी है और देख हेमा मालिनी ने तो धर्मेंद्र से शादी की है फिर तू किससे करेगी तेरी शादी भी तो धर्मेंद्र ऐसी ही होगी ना बस उस दिन से वह मासूम फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के सपने देखने लगी उस समय टीवी पर आने वाला पसंदीदा कार्यक्रम था चित्रहार हेमा चित्रहार के जरिए धर्मेंद्र की एक झलक पानी के लिए बेताव रहती धर्मेंद्र को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती अब वह हर किसी से कहती फिरती मैं तो धर्मेंद्र से ही शादी करूंगी। धर्मेंद्र आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा अभी तो वह शूटिंग में बिजी है पर शूटिंग खत्म होते ही वह मेरे पास आएगा उसका फोन आया था वह मुझे याद कर रहा है मालूम नहीं किसने उसके दिमाग में यह बात डाली थी लेकिन अब तो वह के वा धर्मेंद्र के नाम की माला चलने लगी थी बढ़ती उम्र का असर था कि क्या पता क्या था अब उसे घर पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था वह वा घर वालों ऐसी बहस कर घर से बाहर निकल जाती कई बार तो उन्हें बिना बताए ही वह घर से बाहर आ जाती और घंटों यहाँ वहाँ घूमती रहती कभी प्यास लगी तो सड़क, सड़क किनारे के नल से पानी पी लिया या किसी पहचान वाले के घर पहुंच गई। वहाँ पानी के साथ कुछ खा भी लिया और घंटों बैठकर कर गपशप भी कर ली घर वालों को उसकी आदत मालूम थी कुछ जमाने का डर भी था इसलिए घर का कोई न कोई सदस्य उसके, उसके आसपास ही रहता और प्यार, प्यार से समझाता हुआ घर ले जाता पर वह जैसे ऐसे जैसे ऐसे बड़ी, बड़ी होती गई, उसे घर वालों वाल का प्यार, प्यार बंधन लगने लगा वह आजादी चाहती थी, थी। अकेले घूमना अपनी, अपनी मर्जी का पहनना और अपनी मर्जी का करना इसी मनमानी को करने की चाहत में वह थोड़ी थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो चली थी जो हेमा अक्सर कहा करती थी कि धर्मेंद्र का खत आया है वो मुझे लेने आएगा वही हेमा अब धर्मेंद्र के नाम से भी चिड़ने लगी थी पूछने पर नाराज होकर कहती वो तो मुझे भूल गया है मैं भी उसे क्यों याद रखूं? वो अब बुढ़ा हो गया है अब तो शाहरुख सलमान का जमाना है मैं तो इनसे शादी करूंगी। था था। कहने को तो कह देती, पर तो मन, मन के किसी कोने में, किसी में एक, एक टीस सी रहती। इस को मैंने तीस पहली और आखरी बार उस दिन महसूस किया जब उसने मुझसे पूछा दीदी क्या सचमुच धर्मेंद्र मुझे लेने नहीं आएगा और उसकी आंखों से आंसू बह चले तब मैंने जाना मजाज मजाक में ही हम सभी ने उसे कितना दर्द दे दिया था इस दर्द के साथ और ऐसे कितने ही दर्द के साथ वह जी रही थी मेरी उससे काफी समय से मुलाकात तो नहीं हुई पर कभी कभी खबर जरूर मिल जाती है कुछ समय पहले ही उसके बारे में पता चला उस पर उम्र की परत पर परत पर पर पर चढ़ती जा रही थी बचपन किसी कोने में दुबकने को विवश था और दुनिया के डरावने चेहरों से परिचित घर वालों ने एक दिन हेमा, हेमा को ही घर के किसी कोने, कोने पर, पर दुबकने को विवश कर दिया अब उसका घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया था घर पर अब भी वह एक राजकुमारी की तरह ही रहती सजी चौधरी कभी फिल्में देखती तो कभी कंप्यूटर पर गेम खेलती अब, अब उसने हालात से समझौता कर लिया था वह खुश थी अपने छोटे भाई बहनों के बच्चों के साथ बच्ची, बच्ची बनकर अपने बचपन को जीते हुए वह जिंदगी के हर दिन को खुशगवार बना रही थी वह खुश थी या खुश होने का नाटक कर रही थी मालूम नहीं लेकिन दोनों ही स्थितियों में वह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसमें चिवटता है जुनून है जोश है जिंदगी जीने की तमन्ना है उसने जीना सीख लिया है और जीते जीते गुनगुनाना भी सीखा है वह जितना भी जिए जीवन का हर क्षण उसे दुआएं दे, यही कामना है यदि आप भी हेमा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में रायपुर के फाफाड़ी रमण मंदिर वार्ड में उसके बारे में बातें सुनने को मिल सकती है अभी आप सुन रहे थे भारतीय परिमल की पुस्तक हारे नहीं है हम अभी के एक पात्र हेमा की कहानी वाचक स्वर स्वयं भारती परिमरी